ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम निर्माण निर्माहाजित मनी विवृत्त काम अध्यात्म द्वंदे मुक्ता सुख दुख संगंदर मुक्ता सुख दुख गूढ़ पद्मंत्य मूढ़ जिसका मान और मोहन नष्ट हो गया है जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है जिनकी परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त मुक, ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं गीता के पंद्रहवें अध्याय का पांचवा श्लोक है ओम ओम ओम ओम ओम ये ज्ञानी महापुरुषों का स्वभाव भगवान वर्णित करते हैं उसलिए कि साधक अपना स्वभाव बना देते आश्चर्य की बात यह है कि लोग भजन करते जप करते व्रत करते लेकिन अपने स्वभाव बदलने पर ध्यान नहीं देते स्वभाव बदलने पर जब तक ध्यान नहीं दिया जीवत्व का स्वभाव बना रहा इंद्रिय आसक्ति का स्वभाव बना रहा श्रम करने का स्वभाव बना रहा तो सामर्थ्य का प्रागत्य नहीं होता शारीरिक शक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है शारीरिक बल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता धन बल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता जन बल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता बाहुबल सबके पास एक जैसा नहीं हो सकता लेकिन परमात्मा बल सबके पास एक जैसा है जय जय परमात्मा सबके पास एक जैसा है उतना है पूरे का पूरा है शरीर से आप बलवान नहीं भी हो सके शरीर से धन से सत्ता से आप दूसरे की बराबरी न भी कर सकें लेकिन आत्मी दृष्टि से तो आप सबकी बराबरी कर सकते बुद्ध की महावीर की कबीर की नानक की रामकृष्ण देव की शंकराचार्य की अरे भगवान कृष्ण के और राम के भी आप बराबरी कर सकते हैं आत्मदृष्टि से देखा जाए तो हम अपना स्वभाव बदलने पर ध्यान नहीं देते हैं जिसका स्वभाव बिगड़ा है वो तो अपने कुटुंब में भी अच्छा नहीं लगता उसको अपने संप्रदाय वाले लोग भी प्यार नहीं करते और जिसका स्वभाव बढ़िया है उसकी बात तो देवता भी मानते दैत्य भी मानते और मनुष्य भी मानते आज जिसका स्वभाव बढ़िया नहीं है उसकी बात तो अपने बेटे भी नहीं मानते अपनी पत्नी भी नहीं मानती अपना पति भी नहीं मानेगा सीधी बात है हम अपना स्वभाव बदलने पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम स्वभाव ओर देखते ही नहीं स्वभाव की ओर देखते नहीं अपने स्वभाव की ओर देख नहीं देखते नहीं और पर स्वभाव में बहते रहते हैं इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूल मोह सब व्याधियों का मूल होता है जो आदमी जिसमें ज्यादा मोह करता है उसका ज्यादा खाना खराब करता है शरीर में ज्यादा मोह होगा तो शरीर का खाना खराब होगा बेटे में ज्यादा मोह होगा तो बेटे का विकास नहीं होगा देश में ज्यादा मोह होगा ना तो देश को मुसीबत के खाई में आदमी डाल देगा संप्रदाय में मोह होगा तो संप्रदाय की निंदा करेगा मोहम्मद की हिंदुओं ने निंदा नहीं की जितनी मुसलमानों ने की इस्लाम धर्म का विरोध हिंदुओं ने नहीं किया इतना उतना मुसलमानों ने किया और हिंदू धर्म का घात दूसरों ने इतना नहीं किया जितना हिंदुओं ने अंदर रखे था बेटे का विकास को रोकने वाला मां और बाप का अधिक मोह होता है मां बाप मास्टर हो स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाते उतना नहीं पढ़ा सकते ऐसे ही डॉक्टर अपने कुटुंबी का ऑपरेशन नहीं कर सकता ठीक से क्योंकि वहां मोह है वकील अपना केस नहीं लड़ सकता ठीक से क्योंकि मोह है पार्की मां कान विधे ये कहवत है पोता नहीं मानव विधि सके तो भगवान बोलते हैं मोह का त्याग कर तुलसीदास जी कहते हैं मोह सब व्याधियों का मूल है और उसी से भाव का शूल पैदा होता है कबीर जी कहते हैं काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु एकल भला अन नेह न लगाए किसी चीज में नेह लगाने की चीज है।, है नहीं लगाना चाहे तो लगेगा नहीं टिकेगा नहीं मजूरी हाथ लगेगी बस आप जिसमें नेह लगाना चाहते हैं इसमें लगाओ टिकता है जरा देखो आप जिस जिस वस्तु में जिस जिस व्यक्ति में जिस जिस परिस्थिति में प्रेम करते हैं वो प्रेम आपका टिका है बताओ नहीं टिकेगा बदलता रहेगा बचपन से हुई खिलौनों में प्रेम किया टिका? फिर पढ़ाई में प्रेम किया टिका? फिर दोस्तों में प्रेम किया टिका? फिर सगाई में प्रेम किया टिका? फिर शादी में प्रेम किया टीका फिर बच्चे होने में प्रेम किया टीका बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें उसमें प्रेम किया टीका अब पूछो क्या हाल है चाचा बोले कोई सार नहीं है जहां सार था उधर का पता नहीं था और जहां कोई सार नहीं था वहां मन टिकाने की कोशिश की जहां टिक नहीं सकता है वहां टिकाया और जहां से हट नहीं सकता है वहां से हटाया जय जय जहां से हट नहीं सकता है वहां से हटाया और जहां टिक नहीं सकता है वहां से टिकाया अब टिक नहीं सकता टिकाने की कोशिश किया तो मजूरी लगी और हट नहीं सकता है हटाने की कोशिश किया तो मजूरी लगी और क्या हाथ लगी जय जय टिक नहीं सकता वहां टिकाने को लगाया तो मजूरी और हट नहीं सकता वहां से हटाने में लगाया तो मजूरी ओम ओम ओम ओम ओम ओम शाश्वत सुख से मन हट नहीं सकता शाश्वत दृष्टा से मन हट नहीं सकता उधर से हटाए रोज हटाते दिन भर लेकिन रात को फिर वहीं चला जाएगा जय जय दिन में नश्वर ममता करके मोह करके नश्वर हजारों जगत जगह मन लगाया लगा नहीं तो अब क्या करें श्री कृष्ण कहते निर्माण मोह जिसका मान और मोह शरीर में सुख बुद्धि शरीर को मान दिलाने की इच्छा शरीर को पूजवाने की इच्छा शरीर से सुखी होने की इच्छा ये आठ प्रकार के सुखों की इच्छा करके ये जीव दुखी हो आठ प्रकार के सुख अंदर माल तो है दुख का लेबल है सुख का बाहर चक्की मक्की, अंदर बुरबुर दक्की। बाहर चक्खी मक्की, अंदर बुरबुर दखी जिंदगी में कहावत है नाक तो छह पोपटनी चौंत ज ऊपर अंदर जो झीणा झीणा गुंगा वाली, लीट बीजू श्री राम ऐसे ही आठ प्रकार के हैं जिसको संसारी लोग सुख मानते भगवान बोलते उसे मुंह हटाओ उस उसको मान देना छोड़ो तुम सुबह नित्य क्रम से बाहर आ जाते तो कभी सोचा कि मैंने ढाई सौ ग्राम कल जो खाया पिया था सारा दिन में वो साहब का सब अब छोड़ के आ गया संडास में मैं अपना मैला छोड़ के आया हूं तीन सौ ग्राम जितना चार सौ ग्राम जितना कभी गर्व किया वो छोड़ते हो तो शरीर फ्रेश होता है ताजा रहता है और जिस दिन नहीं गए लेटरिन उस दिन देखो तो आप उदास रहेंगे भारी भारी रहेंगे चिंतित रहेंगे जितना खाना जरूरी है जितना शरीर में भरना जरूरी है उससे ज्यादा उसका त्याग करना भी जरूरी श्री राह जो त्याग नहीं किया तो तो खाने के काबिल नहीं रहता वाद्य भरने के काबिल नहीं रहता मेघों से भी सीख लो कितना पानी उठाते और फिर त्याग करने में देर नहीं करते उसीलिए चलता रहता है आदमी अब पानी भर के रहे तो बोझी ले हो जाए प्रकृति की गहराई में त्याग है आंखों ने देखा त्याग कर दिया केवल हाथों को मस्तिष्क को प्रेरित कर दिया हाथ ने उठाया उसने मुंह मुंह को देके फ्री हो गया मुंह ने चबाया गला को देकर फ्री हो गया गला ने पसार किया पेट को देकर गला छूटा हो गया पेट ने अपना डायजेस्ट करके पचाकर अलग अलग केंद्रों में रस भेज दिया और बाकी का जो मैला था उसको धकेल दिया सब तंदुरुस्त सबको मिल गए आंख को भी पोषण मिलेगा हाथ को भी मिलेगा पैरों को भी मिलेगा गले को भी मिलेगा पेट को भी मिलेगा अगर आंख बोले मैंने देखा है दूसरे को क्यों दियो तो भरो अपने आंख में पता चल जाए करो मोह जरा हाथ के मैंने उठाया दूं कैसे तो रखोगे कब तक हाथ चीर के अंदर भर दो देखो बड़े तो हो जाएंगे लेकिन निकम्मे बन जाएंगे होम होम होम हो, हो। चलती चक्की देख के दिनों कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई अरे चक्की चले तो चलन दे तू काए को रोए लगा रहे कील से तो बाल न बाका होय चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबित बचान को फिर कहते हैं चलती च... चक्की चले तो चलन दे तू काए को रोए लगा रहे तू कील से तो बाल न बांका होए हमारी वृत्तियां निकलती हैं आठ प्रकार के सुखों में और उसमें हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है हम मौत के शरण चले जाते हैं लेकिन जहां से वृत्तियां निकलती है उस केंद्र में अगर डट जाए तो बाल बांका नहीं हो श्रेरा हो आठ प्रकार के सुख क्या है शरीर में मान रखते हैं मोह रखते हैं तभी ये आकांक्षाएं होती देखने का सुख चखने का सुख सुंगने का सुख सुनने का सुख और स्पर्श करने का सुख शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच गोलकों को सुखी करने में तो बड़े बड़े गिगड़ गिगड़ करते हैं दिन भर तो ऑर्डर देते बड़े साहब लेकिन शाम देखो लेडी के आगे गिगड़ गिगड़ि एक स्पर्श का सुख है श्री राम बड़े बुद्धिमान बड़े समझदार लेकिन देखा कोई चित्र देखी फिल्म क्या हाँ दे दे हा हा और देख ले। दे। और लेकिन प्लस्टिक की पत्तियां हैं बुद्धि कहां चली गई जय जय आंख बोलती है कोई रूप देखने को चलो कान बोलते हैं कि जरा बजाना सुनो गाना सुनो नाक बोलता क्या हा सुगंधित है फुलेल बहुत बढ़िया है लेकिन उसको पता नहीं कि अंदर जाके विकृति करके सेक्सुअल एनर्जी को भड़काएंगे आपको अपने केंद्र से नीचे ले आएंगे जो स्प्रे हैं या अत्तर जो है वो आदमी को सुख नहीं देते लेकिन जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो महड़ों से खून निकलता है समझता के यहां से सुख आता है ऐसे इन चीजों का उपभोग करने से आपकी शक्ति का पाठ होता है और शक्ति पात शक्ति का नाश होता है तो उस समय सुख होता है अब सुख क्या हुआ जैसे आप रुपए खर्च करके कोई चीज खरीद कर करो बड़ा सुख हुआ सुख क्या हुआ अब नौकरी करो और कमाने का रुपए का फिर और मजदूरी करो ऐसे ही इन पांच विषयों से जो सुख मिलता है वो आपके असली सुख से गिरते समय का है ये संयम के त्याग संयम से जो कमाया है वो खर्च है मौन में निसंकल्प में निर्माण में शक्ति का संचय होता है और मान में शक्ति का क्षय होता है जैसे मैं बोल रहा हूं तो वाणी का खर्च होता है मैं देख रहा हूं तो मेरी आंखों की रश्मियों का खर्च हो रहा है मैं सुन रहा हूं तो मेरे कानों के द्वारा व्रति जाति में खर्च हो, हो रहा है मैं सोच रहा हूं मनोराज कर रहा हूं तो मेरे मानसिक संकल्प विकल्प मनोराज है तो मेरी शक्ति का खर्च हो रहा है लेकिन फिर और भोग रहा हूं तो अधिक खर्च होगा भट्ठी जितनी तेज से जलेगी उतना या लकड़ी जल्दी गैस जल्दी खपेगा मारो बाटल तो वीसताड़ा तो में खपी जाए कि तरो के हूँ तो दौ महीनों चलावु आ मारो मोटो बाटल आटल एन है वापरो थे जरा युक्ति थे जय जय छाश माखण जाए ने वह फुवर कहवाखण जाए वह फुवर कहवा छास बलो करते अरे छाछ प्रदूषण आई लेने को छास तो दी उसमें मक्खण कैसी रण गद्दी है छास दी मक्खन भी निकाल दे क्या घर चलाएगी एक तो अपना मक्ख गया और दूसरा गाली सुना ऐसे ही मक्खन होगा मक्खन एक तो अपना परमात्मा ज्ञान गया और दूसरा संसार के और जमदूतों के गाली और डंडे सहने रहे और कुछ हुआ श्री राम अपनी इज्जत भी खोया और क्या किया भोग भोगे एक तो अपनी शक्ति का नाश किया और दूसरा चौरासी तो लाख योनियों में जाने की सजा भोगी देवता से पराधीन हो गए इसीलिए इस लोग ज्ञानवानों का स्वभाव भगवान बयान करते ताकि जिज्ञासु अपने स्वभाव को ज्ञानवान के स्वभाव में बदल दे जाए थे ये बहुत कीमती बात है भजन जप तप सुमरण बहुत लोग करते हैं नंदा रोजगार बहुत लोग करते हैं। लेकिन अपना स्वभाव बदलने के तरफ ध्यान नहीं देते जिसका स्वभाव बिगड़ा है उसको तो कुटुंबी भी नहीं चाहते जिसका स्वभाव सुधरा उसको तो पराये लोग भी चाहते मैं अनुभव की बात कह रहा हूं श्री राह जितनी जिसकी ममता होती है ना जिन पर ममता करोगे वही विरोध करेंगे जिनकी ममता होती है वही विरोध करते हैं तुम्हारा कास्ट गुजराती है तो गुजराती लोग तुम्हारी विरोध करेंगे तुम संत बन गए तो गुजराती तुम्हारा विरोध करेंगे और तुम्हारे शरीर की कास्ट सिंधी है तो सिंधी तुम्हारा विरोध करेंगे तुम मराठे हो तो मराठे विरोध कर रहे जिन जिसकी जिस जाति वालों की जिनकी ममता है वही विरोध करते जय जय मोहम्मद की बर्खलाफी मुसलमानों ने किया विरोध उतना और किसी ने नहीं किया मोहम्मद का विरोध हा ईसा का ईसाइयों ने विरोध किया उतना दूसरों ने नहीं किया ईसा को सूली पर किसी ने किसने लगाया उन्हीं के लोगों ने लगाया तुमने थोड़े लगाया शुक्रात को जहर किसने पिलवाया उन्हीं के लोगों ने पिलवाया जय जय तो जहां ममता होती है अंत में अपने को भी जन्म मरण का जहर कौन पिलाता है कि अपना कुटुंबी तो पिलाता है मरते समय मारी मणिन शू थे मारी निर्मला नूशू थसे मारा छगन नुसू थे मारा गगला नुसू थ वही तो मोह मोही तो दूसरे जन्म में फिर ले आता है जिनसे मोह नहीं वो थोड़े तुम्हारे जन्म मरण का कारण बनेंगे जिनसे मोह है वही तुम्हारे जन्म मरण का कारण बनते हैं, तो भगवान बोलते निर्माण मोहा जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है जित संग दोषा जिन्होंने संग के दोष को जीत लिया है इंद्रियों का संग तो रहेगा लेकिन इनका दोष नहीं पैसा दुर्जन के पास है तो निंदनीय हो जाता है सज्जन के पास होता है तो प्रशंसनीय हो जाता है जिज्ञासु के पास होता है तो साधनमय बन जाता है अज्ञानी के पास होता है तो दूसरों का आश्रय बन जाता है पैसे का तो दोष नहीं है लेकिन हल्के संग का दोष है शरीर हल्के आदमियों के पास होता है मन हल्के आदमियों के पास होता है तो नीच कहलाते हैं वही मन जब ज्ञानियों के पास आ जाता है वही शरीर ज्ञानियों का होता है तो पूजने योग्य हो जाता है जय जय तो हल्के लोग क्या इंद्रियों के और शरीर के साथ ज्यादा ममता और मोह करते तो हल्के हो जाते हैं अरे इंद्रिया और शरीर होते हुए भी उनसे मोह और ममता नहीं करते वो ज्ञानी हो जाते हैं उनका शरीर आदर करता है नहीं तो शरीर की तो निंदा होती है कि हार है मांस है मल है मज्जा है वात है पीत है कफ है शरीरम व्याधि मंदिरम जिसने शरीर पाया वो रोता ही रहा शरीर की तो निंदा भी है मन चंचल है दुष्ट है लेकिन संयमी के पास पहुंच गया संत के पास संत का मन संत का शरीर पूजा जाता है उनके मन का अनुकरण करते हैं उनके मन का भाव हम सुन के राजी राजी हो जाते हैं गदगद हो जाते हैं तो इन चीजों के संग का दोष हम बचा लेंगे पैसा हो लेकिन पैसा के संग का दोष ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच इंद्रियां तो हो ऐसा नहीं कि आंखें निकाल देने को कहता है वेदांत कान फोड़ दो कहता है क्योंकि शक्तिशीण हो रहे है तो अब कान ही फोड़ दो <laughs> शक्तिसीण हो रही है तो अब नेशनल हाईवे बनवा लो पारूषाक से जाकर ऐसी बात नहीं है लेकिन इनमें मोह और ममता करते हैं उसीलिए हमारे और उसीलिए संघ का दोष लगता है और हम अपने केंद्र से च्युत हो जाते हैं हम परम मौन परम ऊंचाई से गिर जाते हैं हम बिखर जाते हैं। हमारी शक्तियों का पाप हो जाता है ओम होम होम शरीर को देखोगे ना तो अंदर से संसार मिलेगा आपको और अपने को देखोगे तो परमात्मा मिलेगा शरीर को खोजोगे तो संसार निकलेगा और अपने को खोजोगे तो परमात्मा निकलेगा शरीर को खोजो ब्लड को खोजो कैल्शियम होगा या ज्यादा या तो शुगर ज्यादा होगा कैल्शियम और शुगर संसार है प्रोटीन होगा शरीर से यही चीजें मिलेगी लेकिन अपने को खोजो तो ईश्वर मिलेगा शरीर को खोजोगे तो संसार की चीजें मिलेगी और अपने को खोजोगे तो परमात्मा मिलेगी इसीलिए सूफी फकीर कहते हैं देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो जो खुद पे मस्ताना हो गए अपने आप में सतृप्तो भवती कहती सतृप्तो भवती सअमृतो भवती सतरती लोकांतारियती वो तृप्त होता है अमृत स्वरूप होता है वो तो तरता है दूसरों को तार लेता कौन तरता है कि जिसका मोह निर्माण हो गया संघ के दोष को जीत लिया अध्यात्म में नित्य जिसकी कृति सुख दुख जिसको बिगा नहीं सकते आज का श्लोक है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 फिर अपनी अपनी जगह पर अदृश्य हो जाते अथवा जैसे गंगाजल समुद्र में पहुंचते ही अपने नाम और रूप को समुद्रमय कर देता है ऐसे ज्ञानी जनों की चित्तवृत्तियां उस पर्ब्र परमात्मा का चिंतन करके अपने द्वंद्वों के स्वभाव को भूल जाती है जैसे जल समुद्र में जाता है तो फिर कहना मुश्किल है कि यमुना का जल है कि गंगा का है गोदावरी का है कि साबरमती का है समुद्रमय हो जाता है दो दिए जला दो और फिर कौन से दिए का कौन सा प्रकाश है कहना मुश्किल है बीच समुद्र बैठ खड़े रहकर ये कहना मुश्किल है कि ये पानी की किधर का है कौन सी नदी का है ऐसे ही जो अपने आप में अपने बीच में बैठा है फिर उसको ये नहीं लगता है कि इस विषय का सुख है उस विषय का सुख है वो स्वयं सुख रूप है ओम ओम ओम ओम ओम ओम शरीर को खोजोगे तो संसार मिलेगा और अपने को खोजोगे तो ईश्वर मिलेगा और संसार को खोजोगे तो दुख मिलेगा संसार को खोजोगे तो दुख मिलेगा शरीर को खोजोगे तो संसार मिलेगा अपने को खोजोगे तो ईश्वर मिलेगा और ईश्वर मिला तो फिर बाकी बचा क्या हकीकत में कृपानाथ आप ईश्वर से अलग हो नहीं सकते और संसार से जुड़ नहीं सकते कर क्या रहे संसार से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर को कहीं दूर मान के आयास कर रहे हैं मिलेगा भविष्य में मिलेगा ईश्वर भविष्य की चीज नहीं है कर्म आप करेंगे ना ते काम करशो न कर्म करशो कर्म न फल भविष्य में मारश पण ईश्वर ने नित्य छे सर्वत्र है जो सर्वत्र थे ते यहां छे जो सब जगह है वो यहां है जो सदा है वो अभी है और जो सब में है वो हम में भी है आप उसको प्रीति करेंगे तो उसी समय आनंद आएगा संसार को प्रीति करेंगे तो उसी समय आनंद नहीं आएगा उसी समय चिंता आएगी अब क्या करूं क्या करूं मोटर को प्रीति किया परेशानी चालू हो जाएगी कैसे लाऊं नो ढाऊं मरसे नहीं मड़े पैसा व्हाइट कितना देखाड़वा बे नंबर कितला देखाड़वा ये चिंता चालू हो जाएगी मोटर को प्यार किया पत्नी को पति को किसी इंद्रिय के सुख की इच्छा किया उसी समय बेचनी शुरू हो जाएगी और अपने परमात्मा को प्यार किया उसी समय शांति और आनंद आ जाएगी तो कर्म का फल कर्म भी करो और सुख या दुख भविष्य में मिलेगा बाद में मिले। तीव्र गति से मिले मंद गति से मिले लेकिन परमात्मा को प्यार अभी करो तो अभी आनंद अब परमात्मा से विमुख अभी हो जाओ अभी परेशानी श्री राह ऐसे जो परमात्मा प्राप्त महापुरुष हैं उनमें दोष हो चाहे न हो लेकिन उनमें दोष दर्शन करो उनमें अवगुण देखो बेचैनी उसी समय चालू हो जाएगी उसी समय पतन बर्बादी हस्तमस्त शुरू हो जाएंगे श्री राम महापुरुष में दोष देखना शुरू करो उसी समय बेचैनी उनमें दोष हो चाहे ना हो उनमें दोष देखो दोष का आरोप करो चित्त में बेचैनी चालू हो जाएगी उसी समय तुरंत नगद था नगद धंधा करते हैं उनके पास नगद धंधा होता है महापुरुषों में गुण हो चाहे न हो और आप गुण दृष्टि करो श्रद्धा भाव करो उसी समय आपको आनंद आने लगता तो है। जब महापुरुष महान तत्वों में ठहरते तो महापुरुष हैं जिनका निर्माण मोजित संग दोष हो गया जब उ, उनके सानिध्य से तुरंत फल होने लगता है तो वे जिससे महापुरुष जिससे महान है उस परमात्मा के सान्निध्य से तुरंत फल हो जाए इसमें क्या है? उसको पीठ दिया कि बेचैने अशांति चालू और सुख के लिए मजूरी चालू और बर्बादी और उस परमात्मा को पीठ न देकर परमात्मा की तरफ कदम रखे उसी समय निष्फिक्रता प्रसन्नता आनंद स्वाभाविकता सहजता निर्भयता ये सद्गुण आने लगेंगे भोग के तरफ जाएंगे तो तुरंत पश्चाताप घृणा डर भविष्य में भारी परिणाम भोगने पड़ते हैं तो आठ प्रकार के सुख हैं वो जीव को बांधते हैं इन आठ प्रकार के सुखों से जो बच गया वो निर्द्वंद हो गया और उसको असली सुख आ जाएगा फिर ये सुख तो दिखेंगे सही उसमें बाहर से लेकिन वो उसमें अटकेगा नहीं फटकेगा नहीं पांच तो हुए विषयों के सुख आंख का नाक का मुंह का कान का और विकारों का सेक्स का का सुख ये पांच हुए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तीन सुख है तो कीर्ति का सुख दूसरा मान का सुख शरीर का आदर सत्कार हो ये मान का सुख हो शरीर का यश हो ये कीर्ति का सुख है यह सात हो गए और आठवां सुख है शरीर के चयन आराम के वातावरण का सुख ऐसे चल रही है सोफा पे सोए हैं कोणाकुणा गादी है टक्की हैं आ आराम मिल रहा है लेकिन ये अनमय कोष का आराम है सरकार आराम का आराम नहीं है जय जय एक सन्यासी घूमते घामते नगर में पहुंचे रात हो गए संत बाबा मस्त बिछा दिया कंबल सो गए चब उतरे थे सामने राजा का महल था खिड़की से देखा उसने सुबह सन्यासी गए अरने में टहलने को राजा ने मस्क व्यंग में कहा क्यों महाराज रात कैसी गई राजा को लगा कि सन्यासी बिचारा देखो न घर है न बार है ना कोई दलंग है ना बिस्तर है ना कोई पैर दबाने वाली न कोई पानी का गिलास पूछने वाली है वो बिचारा बाबा क्यों महाराज रात कैसी बीती महाराज ने कहा कुछ तो तुम्हारे जैसी बीती और कुछ तुम्हारे से बढ़िया बोले महाराज स्वामी जी मैं सम्राट हूं राजा हूं, वो जो महल है ना वो तो मेरा है बोले तभी कह रहा बोले महाराज व्याख्या कीजिए हमारे से बढ़िया रात कैसे बीती संन्यासी ने कहा भाई गहरी नींद में तो जो तुमको सुख मिल रहा था वो मेरे को मिल रहा था प्रगाढ़ नींद में फुटपाथ वाला और इंद्रदेवता एक ही है प्रगाढ़ नींद में फर्क नहीं पड़ता गहरी नींद में जो तुमको सुख मिल रहा था वो मेरे को मिल बात रही बीच बीच में जगने की तो तुम जब जगते थे तो विषय विकार भोगते थे चामड़ा चागते थे और हम जब जगते थे तुम जगते थे तो काम के खड्डे में गिरते थे और हम जगते थे तो राम के रस में मस्त होते थे और ज्यादा कोई फर्क नहीं कुछ तो तुम्हारे जैसी भी रात और कुछ तुम्हारे से बढ़िया भी <laughs> अब जितना देह में ममता है मोह है पत्नी को पता है कि पति आज बहुत राजी हो गया तो दूसरे दिन कमर कमजोर हो जाएगी और पति को भी पता है कि आज बहुत प्रेम से खिला रही है गिंग, गिंग, गिंग कर रही है मुसीबत जरूर आएगी जितना एक दूसरे को मोह किया है उतना एक दूसरे की बर्बादी के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं श्री राम वांगू मक्खण पेड़ियां सुंदर विषय पिछाण ये लड्डू चूने जहर देखावण मर जा जो अच्छे लगते हैं प्यारे लगते हैं ना यही तुम्हारे को मारते भैया जो रूप जो रस जो गंध जो शब्द जो स्पर्श अच्छा लगता है ना वही अपने को बर्बाद करता है, वही अपना चिंतन खींच लेता वांगू मक्खन पेड़ियां सुंदर विषय पिछाण ये लड्डू चुने जहर दे खावन मर जा विषपान करने से आदमी मरता है सर्प डंख मारे जहर चढ़े जहरी सांप हो जहर चढ़ जाए तब आदमी मरता है विश्व का पान करे अधिक मात्रा में तभी आदमी मरता है तो, लेकिन विषय का चिंतन करने मात्र से आदमी उसी समय मरने लगता है जय जय भगवान वेदव्यास ने व्याख्या की कि विषयों में और विष में क्या फर्क है कि विष तो जब तब मारता है लेकिन विषयों का चिंतन करने से आदमी आदमी पने से गिर जाता है श्री राम तभी से उसका मनुष्य पना मरने लगता है इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं निर्माण मोहा मोह मत करम ओम ओम ओम ओम ओम जित संग दोष संग के दोष से बचो अपने से हल्की बुद्धि वाले अपने से हल्का आचरण करने वाले अपने से हल्का खान पान और जीवन बिताने वाले व्यक्तियों को देखकर आ खाए थे आप लोग खाए थे आपे खाई लो आ वो करे आप कर लो ऐसा नहीं महापुरुष कौन से रास्ते से गए तो अपना स्वभाव बदलो तो अपना स्वभाव बदलो का मतलब मध्य में हो नीचे मत आओ अपना स्वभाव उन जीवन मुक्त महापुरुषों में आत्मरामी महापुरुषों को देखो ईश्वर सदा है सर्वत्र है नित्य है ईश्वर को आप नहीं जानते तभी भी आपका है और संसार को आप थाम के बैठे तभी भी आपका नहीं रहेगा तो अब क्या करें निर्माण मोह होने के लिए जगत से लड़ें आंखें बंद कर दें कान बंद कर दें खाना बंद कर दें नहीं इस चित्त को सत्ता तुम देते हो ये मन बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं ये तो बेचारा करण है पांच बहिकरण है और चार अंतकरण है कर्ण मना जो वस्तु का भान कराए पांच ज्ञान इंद्रिया यह बहिकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंदर है उसीलिए उसके अंतकरण बोलते हैं ये अंतःकरण या बहिकरण स्वयं प्रकाश है या पर प्रकाश है ये अपने आप दिखते हैं या इसको कोई देखता है ये अपने आप चलते हैं या इसको कोई चलाता है बोलो आंख अपने आप देखती है कि इसको देखने की मन की सत्ता मिलती है तब तो देखती रात को मन सो जाता है तो आंख नहीं देखती तो बहीकरणों को अंतकर्ण चलाता लेकिन अंतकर्ण को कौन चलाता आप चलाते जय जय आप इसको सत्ता देते हैं आप सत्ता देना बंद कर दें संबंध विच्छेद कर दें बोले सत्ता देना मेरा स्वभाव है सत्ता देना तुम्हारा स्वभाव है तो देखना भी तुम्हारा स्वभाव है जब स्वभाव में आते तो दोनों करो फिर। दाया आप तुम्हारा है तो बाया किसका है जय जय मैं क्या करूं आज तो फलाने आदमी ने मेरे का तो पकड़ के मेरी पूजा किया एक कराओ वो तलक किया पैर धो लिया तो आ गए चक्कर में अब पैर तो तेरे हैं नहीं तो मैं तू पैर धुलवाया तब तो शरीर के साथ संबंध हो गया तेरा श्री राम मेरे पैर धोए ब्रह्म के कभी पैर होते हैं <laughs> ओ पैर धो के याद दिलाते कि तुम शरीर हो नहीं अपने शरीर का संबंध कर्णों के द्वारा है और कर्णों का संबंध अंतकर्ण के द्वारा है और अंतकर्ण का संबंध आपके द्वारा है आप इनको सत्य अब सरल उपाय है कि निर्माण मोहा कैसे हो स्वभाव बदलना चाहते हैं ज्ञानी होना चाहते हैं ज्ञानवानों मानों का स्वभाव में अपना स्वभाव मिलाना चाहते हैं ऐसी हमारी तैयारी है तो इसके लिए न मजूरी करनी है न तीर्थों में जाना है न जंगलों में जाना है न व्रत करना है न उपवास करना है न ज्यादा खाना है न कम खाना है न उजागरा करना है न अधिक सोना है कुछ करना नहीं है मेहनत से जो मिलेगा वो माया होगी और मुफत में जो मिले और कभी न जाए वो मालिक होगा मुफ्त में जो मिले वो परमात्मा और मजूरी करके मिले और टिके नहीं इसका नाम माया मजूरी करके ये जो चीजें आती है वो उपयोग करने के लिए होती है रखने के लिए नहीं होती जैसे खाया पिया शरीर में पेट में रखा लेकिन फिर इनको पसार करो ऐसे ये चीजें जो है ना ये केवल उपयोग करने के लिए है। ये थामने के लिए नहीं और थामना चाहो तो थमेंगी नहीं मर के भी छोड़ना है चाहे जीते जी छोड़ो ममता तो छोड़नी पड़ेगी जय जय बंदर पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं जंगल में जाते हैं छोटे मुंह के बर्तन गाड़ देते हैं जमीन में फिर बंदरों को दिखाते हुए छुहारा अखरोट चॉकलेट पेपरमेंट फा सिंग जैसे कुछ खाद्य पदार्थ डालते वो आदमी छुप जाते बंदर क्या करते के अंदर जाकर नीचे उतर के मुठ्ठी भर लेते अब सक्रे मुंह के बर्तन सुराई जैसा मुंह मुट्ठी हाथ तो डाल दिया अब मुट्ठी भर गई अब निकले नहीं बंदर कूदा कूद करे धे धमाधम अब वो समझता कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया हकीकत में उसको वह पता दे कि मोह हो गया उसमें ज्ञान होता तो युक्ति से एक एक खाता मोह हुआ तो भर लिया अब भर लिया उसलिए वो भरा हुआ तो रहेगा नहीं अब वो छूटना चाहे तो एक सेकंड में मुक्त हो सकता है केवल मुट्ठी जो यूं की है यूं कर दे एक ही मिनट की बात है लेकिन करेगा नहीं कूदेगा नाचेगा पूरी मजूरी करेगा जोर पूरा लगा लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं करेगा उसीलिए तो पशु है जरा सा ज्ञान का उपयोग करे तो एक एक करके सब माल खा सकता और मुक्त रह सकता और मुंह कर लिया तो कोई माल आएगा नहीं और बंधन पड़ेगा होता क्या है कि वो जब आता है मदारी क्या करता है कि गले में डाल देता है पट्टा रस्सा बांध के अब हाथ में जो मुट्ठी मुठी बांधिए तो हाथ की कराई पर जोर से डंडा मारता है कराई खुल जाती है सबका सब छूट गया हाथ में आया कुछ नहीं मार खाई और गला फंसा हनुमान की कंपनी वालों का यह हाल है और हम भी अपन लोग भी उसी के पड़ोसी हैं अपन लोगों को भी संसार का कोई सार कोई रस मिलता तो नहीं मुट्ठी बांध के मौत आती है दूसरे जन्म का फांसा लेकर और यहां का रिश्ता नाता भाई बहन पुत्र परिवार बैंक बैलेंस है वो सब एक एक ही झटके से छुड़ा देते अथर्वेद का उनतालीसवां मंत्र ईशावास से उपनिषद का पहला श्लोक ईशावास संिदम सर्व यंचितम जगत्याम जगत के न्यक्तिन भुंजिता मां का ये सब ईश्वर मय जगत ईश्वर का जगत है ईश्वर रूप है तो फिर आसक्ति ममता करके क्या त्याग से जियो त्यागो ही महत्व पूजो मोक्ष प्रदायता। धन होते हुए धन के आसक्ति का त्याग कुटुंब होते हुए आसक्ति का त्याग ऐसे ही देह होते हुए देह अभिमान का त्याग इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों में कर्तृत्व का त्याग इंद्रियों के द्वारा भोक्तृत्व का त्याग करके अगर आप साक्षी हो जाते ना तो आप मजे से सब माल का उपयोग भी करते और स्वतंत्र ऐसा नहीं है कि जो निर्माण मोहा हो गए हैं वो बिचारे आंखें बंद करके बैठते खाते नहीं पीते नहीं देखते नहीं सुनते नहीं लेते नहीं देते नहीं अरे वो सचमुच में तो वही खाते हैं वही लेते हैं वही देते हैं अपन लोग तो मुट्ठी बांधे हुए डंडे खा रहे हैं और गले में पांचा खा रहे हैं। सही अर्थ में संसार का उपयोग वही करते ज्ञानवान श्री संसार का अगर सुख देखा जाए तभी तो भी, भी ज्ञानी ले सकता है अज्ञानी सुख क्या लेगा तलवार चलाने का ज्ञान नहीं है तो पैर काटेगा अपना चप्पू चलाने का ज्ञान नहीं है तो सब्जी क्या काटेगा उंगली काटेगा भोजन बनाने का ज्ञान नहीं है तो रोटी तो क्या पकाएगा उंगलियां सेक देगी श्री राम ये ज्ञानमय तप ज्ञान चाहिए समझ चाहिए जीने की आइडिया चाहिए ढंग चाहिए वो जो रूटीन पड़ गई है इंद्रियों के मन के बुद्धि के आधीनता में बर्बाद होने की उस रूटीन से अपने को बदलकर ज्ञानी के चीले में डाल फिर आपका खाना भी समाधि हो जाएगा बोलना भी समाधि हो जाएगा हंसना भी समाधि हो जाएगा रोना भी समाधि हो जाएगा ज्ञानी नो गमो जेम आ रहे हमो हमो ने हमो राज करे रमणी रमे के ओढ़े मृगशाल जो करे सो सज में सो साहिब काला उसको मोह नहीं है मान नहीं है मोह नहीं है इंद्रियों के साथ आसक्ति नहीं है मोह सकल व्या कर मूला मोह सकल व्या कर मूला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 अब मोह से हम लोग कैसे बचें? हैं हकीकत में इंद्रियों में मन में इतना बल नहीं कि तुम्हें जन्म मरण में डाल सके जय जय बीड़ी में इतना बल नहीं कि तुम्हारे होठों तक आ जाए तुम बल देते हो अपने को कमजोर मानते हो तभी बीड़ी का जोर आ जाता अपने को कमजोर मानते हो तभी शराब का जोर आ जाता आप चित्त को केवल देखो मजे की बात है कि चित्त जहां नहीं लगना चाहिए वहां नहीं लगता है जहां नहीं लगना चाहिए वहां नहीं लगता है ये बहुत सूक्ष्म बात है कृपानाथ आप ध्यान से सुनना बहुत लाभ होगा चित्त को जहां नहीं लगना चाहिए वहां नहीं लगता है और जहां लगना चाहिए वहां उसको पता नहीं श्री राम खूब ध्यान से सुना इस बात को चित्त कहो मन कहो मन को जहां नहीं लगना चाहिए वहां नहीं लगता है और जहां लगना चाहिए वहां उसको पता नहीं तो लगना चाहिए उसका पता हो जाए और नहीं लगना चाहिए वहां तो नहीं लगता है खूब सूक्ष्म बात है यह पहली बार सुन रहे हम भी पहली बार बोल रहे हैं जय जय ये पंद्रह साल में हम पहली बार बोल रहे हैं ये बात चित्त को जहां नहीं लगना चाहिए वहां नहीं लगता है और जहां लगना चाहिए वहां उसको पता नहीं तो जहां लगना चाहिए उसका हो जाए पता और जहां नहीं लगना चाहिए वहां तो लगी नहीं रहा था चिंता की क्या बात है एक ही काम करना है श्री राम कि महाराज हम तो भजन में बैठते न भगवान में मन नहीं लगता है भगवान में मन नहीं लगता दुकान पे होते तो मंदिर याद होता है मंदिर में होते तो दुकान याद आती घर होते हैं तो आश्रम याद आता है और आश्रम में होते तो घर याद आता है ऐसी बात नहीं हकीकत में मन का लगने का जगह न आश्रम है न घर है न दुकान है इसलिए वो जगह बदलता रहता कहीं लगा नहीं जय जय कहीं लगा नहीं आप केवल देखो कि कहां कहां लगता है लगे उसको लगने दो कितनी देर लगता है बेटे में मन लगा दो कितनी देर लगता है रुपए में मन लगा तो कितनी देर लगेगा तुरंत भागता है अगर मन लगी जाता संसार में तो अभी आप इधर नहीं होते हजूर श्री राम रा। और इधर ही मन लग जाता तो अभी घर नहीं होते शाम को <laughs> <laughs> ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी महलों में पली बनकर जोगन चली हकीकत में मन लग जहां नहीं लगना चाहिए वहां लगता नहीं है आप केवल देखने का आइडिया करो मजूरी नहीं करना है ईश्वर प्राप्ति के लिए परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं भविष्य की कोई आवश्यकता नहीं वायदे की कोई आवश्यकता नहीं भोग में तो वायदा होगा आप कोई कर्म करेंगे उसका फल में तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लेकिन ईश्वर के लिए इंतजार की जरूरत नहीं सच्चे सुख के लिए इंतजार की जरूरत नहीं दिले है दिल्ली तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली परमात्मा प्राप्ति में परमात्मा सुख में सच्चे सुख में न देश की आवश्यकता है न काल की आवश्यकता है न वस्तु विशेष की आवश्यकता है बाहर की चीजों में तो देश की आवश्यकता के अमुक देश में जाएंगे तभी मिलेगा ठंडी हवा खानी है तो हिमालय जाएंगे तभी अथवा एसी लाएंगे तभी अथवा लाइट आएगी तभी ठंडी हवा आएगी और ऐसा नहीं कि ईश्वर आएगा तभी शांति आएगी ईश्वर तो था है और रहेगा लाइट तो थी नहीं और फिर रहेगी नहीं श्री राम शरीर था नहीं और बाद में रहेगा नहीं ऐसा कोई भोग नहीं है जो आपस में भोगी न लड़े श्री राम जितने प्रगाढ़ प्रगाढ़ी हैं उतने जल्दी लड़ेंगे पति पत्नी लागी छूटे ना फेरे फिर के आते पहले दिन तो पत्नी समझते कि पति का देह ब्रह्मा जी ने सचमुच अपने ब्रह्म रस से सिंचा होगा और वो उल्लू का पट्टा समझता कि मेरी मिसिस की बॉडी देवताओं के अमृत के घड़े से ही बनी होगी जय जय ये हष्ट मष्ट कन्हे पेजो वाह वाह शादी यार बना है दूला फूल खिले हैं दिल के मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके लेकिन जिनके खिले हैं उनके हाल तो देख निर्माण मोहा जित संग दोषा शादी किसी की देख लेकिन संग दोष से बच जा भैया मान और मोह से बच जा श्रेरा ये ज्ञानियों का स्वभाव अपना स्वभाव बना ले निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वेयर मुक्ता सुख दुख संगेर ग्य अमूढ़ पदम अव्यत जो अमूढ़ है मूढ़ नहीं है वो अव्यय पद जो व्यय न होने वाला अविनाशी पद को प्राप्त होते और जो मूढ़ है वो विनाशी वस्तुओं में अपना जीवन बर्बाद कर देते ओम ओम होम एक साधु बाबा बैठे थे सम्राट ने आकर साष्टांग दंडवत नहीं मारा सन्यासी ने देखा कि कोई कारण नहीं अरे राजा बोले क्यों भैया राजा साहब क्यों दंडवत कर रहे क्या बात है बोले महाराज त्याग की महिमा है आप बड़े त्यागी हैं आप बड़े त्यागी हैं त्यागी को प्रणाम है त्याग की महिमा महाराज ने कहा कि जितना त्याग ज्यादा उतना आदमी बड़ा बोले महाराज बिल्कुल सही बात है बोले जो महल साफ करके कूड़ा करकट त्याग कर देवे वो त्यागी ही बड़ा कि जो महल कोई त्याग कर दे वो बड़ा बोले महाराज कूड़ा कचरा त्याग दिया वो क्या बड़ा जो महल त्याग दे वही बड़ा है महाराज ने कहा हमने तो काम क्रोध लोभ मोरूपी कचरा बुहार के डाल दिया है और महल तो रखा है तुमने महलों का महल जो परमात्मा है उसका त्याग कर दिया है और कूड़ा कचरा रखा है तो तुम तो बड़े त्यागी हुए कचरा रख दिया और महल छोड़ दिया तो तुम त्यागी हुए तुम्हारे तो पैर धोके पीना चाहिए तुमने कई जन्मों में बाप बनाए मां बनाई पत्नी बनाई बेटे बनाए बेटी बनाई सब त्याग त्याय हो जय जय और ईश्वर का भी त्याग कर दिया और हम हम तो ये इसी जन्म के जो मोह ममता वाले थोड़े थे रिश्ते नाते उनको अंदर से समझ लिया बाकी तो के बीच में बैठ रहे हैं उन्हीं के बच्चे जी रहे हैं और अनंत जन्मों के जो हमारे कुटुम्बी थे हमारा विश्व था उसके साथ तो हमारी एक ऐक्य हो रहा है हम तो कोई त्यागी नहीं हम तो पूरे रागी हैं राजा साहब आप महान त्यागी हैं ईश्वर का त्याग करके बैठे हो जो सारी दुनिया को चलाने वाला आनंद ब्रह्मांड नायक परमात्मा है आपके हृदय में उसका आप त्याग करके बैठे हो और जो छोड़ जाने वाला है पूरा कचरा उसी को आप संभाल रहे हैं तो आप क्या त्यागी हुए हैं? आप तो दयालु पुरुष के छोटी चीज को संभाल रहे हैं बड़े समझदार हैं आराम हम तो ना समझ छोटी चीज को छोड़ के और परमात्मा का रस को संभाल हकीकत में त्याग बाह्य त्याग और आभ्यंतर त्याग बाह्य शिष्यत्व और आभ्यंतर शिष्यत्व हम हैं तो आपके शिष्य लेकिन कहना तो अपने मन का मानेंगे तो शिष्य कैसे बचे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया शिष्य उसी दिन से पूरा हो गया श्री राम जब आदमी सतपुरुषों का सानिध्य या सतपुरुषों के विचारों से विपरीत चलने लगता है शास्त्र के विचार से विपरीत चलने लगता है उसी घड़ी से भय शोक चिंता का उसका खेती तैयार होने लगता है तो ये सब होता क्यों है कि मोह के कारण नानक देव कहते हैं औखी घड़ी न देखण देव सतगुरु अपना वृद्ध संभाल ये अवखी घड़ी क्या है कि हम अपने स्वभाव से च्युत हो जाते हैं औखी घड़ी हम इंद्रियों के स्वभाव में मिल जाते हैं ये औखी घड़ी हम मकरणों के साथ जुड़ जाते हैं औखी गड़ी है सतगुरु क्या है कि औखी गड़ियों से बचाता है हमारा मन जो नहीं है जो था नहीं है नहीं रहेगी नहीं उन चीजों को संभालने में लग जाता है और जो था है और नाश नहीं हो सकता है उसका पता नहीं तो पहले वस्तुएं नहीं थी पहले तुम्हारी पत्नी नहीं थी पहले तुम्हारा पति नहीं था पहले तुम्हारा धन नहीं था पहले तुम्हारी गाड़ी नहीं थी पहले तुम्हारी मोटर नहीं थी अब बाद में भी नहीं रहेगी तो अब उसमें मोटर में मन लगेगा कैसे लगा के देखो अब उस धन में मन लगेगा कैसे लगा के देखो नहीं लगेगा इन चीजों में मन लगाने की शक्ति नहीं है लेकिन जहां मन लगना चाहिए उस परमात्मा का पता नहीं उसलिए अपना मन भटकता है लगता नहीं है श्री राम चंचलम में ही मना कृष्णा प्रमाथी बलव दृढ़ हम मने वायुष्क मन चंचल है वायु से भी दुष्तर है उसको रोकना बड़ा कठिन है कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है क्योंकि उसको अपनी असलत का पता चल जाए ना तो फिर वहां से जाएगा नहीं अपने आत्मा का रस आ जाए जो पहले पहले आ जाते हैं नए नए आ जाते हैं उनको सत्संग में इतनी समझ नहीं होती कितना पुण्य मिल रहा है वो बेचारे नहीं समझ पाते तो उनको पहली पहली बार सत्संग में उतना रस नहीं आता और जो लोग जाते जाते रहते हैं तो वहां मन लगता रहता है और फिर उनको रस आने लगता है अब रस आने लगता है तो संसार के तमाम रस फीके हो जाते तभी तो आप सत्संग में पहुंच रहे सीधी बात है शब्द का स्पर्श का रूप का रस का गंध का मान का बड़ाई का यश का ये कोई भी सुख तो यहां नहीं मिलेगा यहां मान मान नहीं कि इतने भी तुम बड़े हो तुम्हारी दुनिया के सत, सत्संग में आ गए तो हे साधकों के साथ पटावाला के साथ मिनिस्टर बैठ सकता है बैठ जाते हैं जो केबिन में अलाउ नहीं करते हैं एम लोग जिस पटावाला को दूसरों के पटावाला को अपने केबिन में अलाउ नहीं करते वैसे पटावाला सत्संग में आके बैठेंगे तो उनके साथ में बैठना होगा मन बड़ाई तो छूट जाती है ना तो ये आठ प्रकार के सुख छूटते हैं क्योंकि असली सुख की थोड़ी झनकार सुनते हो श्री राम असली सुख की थोड़ी केवल खबर सुनते हो तो आठ प्रकार के सुख तुमको बांध नहीं सकते तुम्हारा मन खींच नहीं सकते श्री राव अब असली सुख की खबर सुनने से आठ प्रकार के सुख फीके पड़ जाते हैं तो अक, असली सुख में डट गए फिर आठ प्रकार के सुख तुम्हारे हाजरी में 24 घंटा मौजूद रहे तभी भी आपको बांध नहीं सकते वे द्वंदों में आप चलित नहीं हो सकते जिन्होंने आसक्ति दोष को जीत लिया है जिनकी परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थिति है हकीकत में हमारी परमात्मा में नित्य स्थिति है ईश्वर में स्थिति करनी नहीं पड़ती ईश्वर में हमको ईश्वर मिल जाए या हम भगवान में डट जाएं भगवान में तो आप डटे हुए हो आपको पता नहीं श्री राम और संसार से आपका संबंध विच्छेद है लेकिन आपको पता नहीं ऐसी कौन सी घड़ी है जो तुम परमात्मा से अलग होकर जिंदे रह सको राम जी ऐसी कौन सी सेकंड की हजार में घड़ी है हजारवा हिस्सा सेकंड का कि तुम उस चैतन्य से संबंध विच्छेद करके श्वास ले सको अरे अवस्था में भी ये शरीर श्वास नहीं रहेगा तभी भी वो चैतन्य के साथ तुम्हारा संबंध है जैसे आकाश सर्वत्र भरपूर होने के कारण कहीं जा आ नहीं सकता ऐसे ही वो परमात्मा सर्वत्र भरपूर होने के कारण तुम्हारे को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता घड़ा कितना भी भागे लेकिन आकाश से बाहर नहीं सक, जा सकता घटाकाश घड़ा उठा के आप कितना भी दूर ले जाओ लेकिन आकाश से उसको अलग नहीं कर सकते और आकाश कितना भी न चाहे घड़े को अपने में रखना न भी चाहे तभी भी घड़े से बाहर आकाश जा नहीं सकता ऐसे ही वो परमात्मा का स्वरूप है लेकिन उसका पता नहीं ईश्वर को तुम नहीं जानते तभी भी वो तुम्हारा है जय जय ईश्वर को नहीं मानते नहीं जानते तभी भी तुम्हारा है और जगत को खूब पकड़ के रखोगे वो तुम्हारा था नहीं है नहीं और रहेगा नहीं अगर तुम्हारा होता तो अगले जन्म के बेटी बेटा रुपये पैसे रहते तुम्हारा होता तो बचपन रहता बचपन चला गया तुमसे पूछा क्या आया बचपन के रहो तोतड़ी तोतड़ी भाषा जरा भाई रुक जा बोले स्वामी जी मैं ओवर टाइम नहीं करती हूं मुझे जा रहा तू जाती हो आई जवानी में क्या जवानी दीवानी है चाहे योग करो चाहे भोग करो सफलता मिलती है बल होता है जवानी तू रहेगी बोले स्वामी जी प्लीज एक्सक्यूज मी मुझे माफ करो मैं ओवर टाइम कहीं नहीं करती आ रहा बुढ़ा क्या हाल है बोले हम तो लेके ही जाते लेके जाना है तो मु क्या करना है ले जाना तो ले जा लेकिन तू ले लेके कहा ले जाएगी शरीर पर तेरा अधिकार है मुझ पर तेरा अधिकार नहीं और मैं सत्ता तुझे दे रहा हूं श्री राम मौत के अंदर भी मेरी सत्ता और जीवन के अंदर भी मेरी सत्ता है तो जैसे मेरे पैर मेरे हाथों से नहीं डरते और मेरे हाथ मेरे सिर से नहीं डरते मेरा सिर मेरी पीठ से नहीं डरता क्योंकि सब मैं ही हूं ऐसे जिसका निर्माण मोहजित संघ दोष अवस्था में पहुंच गया है अध्यात्म निवृत्त कामा हो गया है उसको फिर कोई भय नहीं होता है कोई शोक नहीं होता है तो जो छूटने वाली चीजें हैं उनको जो बहने वाली चीजें उनके बहते हुए का मजा लो और जो रहने वाला परमात्मा है उसके रहने के साथ तादात कर लो एकदम सीधा हिसाब जो बह रहा है उसके बहते पानी के बहाव का मजा लो जो बीत रहा है संबंध छूट रहा है उनको छूटने वाला समझ के उनका सतुपयोग तो कर लो उसमें मोह मत करो ममता मत करो